गीता तत्वचित तस्मागीवाजुना योगी सौ 333 भगवान का उत्तर भगवान कृष्ण उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्त विद्य न ही कल्याण कच्चि दुर्गतिम तात ग्री भगवान् पुत्र उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है क्योंकि हे भाई कल्याण करने वाला कोई भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है अर्जुन जितनी स्पष्टता से उत्तर की अपेक्षा करता रहा होगा भगवान वैसा ही उत्तर प्रदान करते हैं उनके उत्तर में कहीं पर कोई संदिग्धता नहीं है अर्जुन को लगा था कि योग साधना में यदि कोई यथोचित संशय के अभाव में न टिक पाया तो उसके लोक परलोक दोनों कहीं नष्ट तो ना हो जाएंगे भगवान कहते हैं नहीं उसका कहीं विनाश नहीं है कल्याण करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है भगवान कृष्ण अर्जुन को अन्यत्र बता ही चुके हैं स्वल्प मप्यस्थ धर्म त्रायते महतो भयात इस धर्म योग निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है तीन कल्याणकृत का अर्थ श्री कृष्ण यहाँ पर कल्याणकृत शब्द का प्रयोग करते हैं प्रश्न उठता है कि जो योग साधना में लगा हुआ है उसे क्या कल्याण करने वाला कहा जा सकता है वह तो अपने ही कल्याण में लगा है तो क्या यहाँ पर आत्मकल्याण अर्थ विविक्षित है इसका उत्तर है हाँ जो अपने कल्याण में लगा है वह प्रकारांतर से समाज का भी कल्याण करता है योग साधन में लगा हुआ पुरुष दुराचारी नहीं होता वह दूसरों के लिए संताप का कारण नहीं बनता वह रागद्वे से अपने को मुक्त करने की चेष्टा करता है इसलिए सर्वत्र प्रेम के स्पंदन बिखेरने का ही उसका प्रयास होता है और जो लोगों में घृणा के बदले प्यार फैलावे वह तो सही मायनों में समाज का कल्याण ही करता है ऐसा व्यक्ति यदि किसी प्रलोभन या यथोचित संशय संयम के अभाव अथवा अरुचि के कारण योग का पस छोड़ भी दे तो भले ही योग का लक्ष्य वह प्राप्त न कर सके पर जो कुछ शुभ उसने किया है योग के मार्ग पर जहाँ तक आगे बढ़ा है वह सुरक्षित बना रहेगा उसका नाश नहीं होगा यह भगवान कृष्ण स्पष्ट शब्दों में बतला दे रहे हैं अर्जुन ने पूछा था कि ऐसा व्यक्ति योग की चरम सिद्धि को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है इससे ध्वनित होता है कि अर्जुन उसकी मृत्यु मृत्युपरांत गति के संबंध में ही पूछ रहा है मरने के पश्चात उसकी किसी प्रकार दुर्गति तो नहीं होती और भगवान का उत्तर भी अर्जुन के इस आशय को पुष्ट करता है वे कहते हैं कि इस लोक या परलोक में उसका कहीं विनाश नहीं है उसकी कोई दुर्गति नहीं होती आचार्य शंकर के अनुसार नासो नाम पूर्वस्माद हीन जन्म प्राप्ति ही स योग भ्रष्टस्य न अस्ति अर्थात नाश का अर्थ होता है पहले की अपेक्षा हीन जन्म की प्राप्ति सो योग भ्रष्ट व्यक्ति की ऐसी अवस्था नहीं होती जहाँ भी उसका जन्म होता है पहले की अपेक्षा उसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं होती यहाँ पर भगवान की घोषणा ध्यान देने योग्य है न कल्याणकृत कच्चित दुर्गतिम तात गेता कल्याण करने वाला कोई भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है कैसे विलक्षण आश्वासन वाली है यह भगवान की यह शुभ कर्मियों के लिए प्रेरणा का अजस्य स्रोत है यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को तात कहकर पुकारते हैं तात शब्द पिता पुत्र शिष्य जहाँ भी घनिष्ठ स्नेह संबंध हो वहाँ प्रयुक्त होता है इससे अर्जुन के प्रति भगवान का असीम स्नेह प्रकट होता है